अब आठ ऋचा वाले चौथे सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे विद्वान यज्ञ के करने वाले जन अंग और उपांगों के सहित साधनों से यज्ञ को शोभित करते हैं वैसे ही शूर वीर बलवान योद्धा और विद्वान जनों से राजा संग्राम को जीतें यह जगदीश्वर कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो जगदीश्वर सूर्य के सदृश अपने से प्रकाशित जानने योग्य अजर अमर अतिथि के सदृश सत्कार करने योग्य और सर्वत्र व्याप्त है उसकी सब उपासना करें भावार्थ हे मनुष्यों जो परमेश्वर प्रकाशकों का प्रकाशक नित्यों का नित्य और चेतनों का चेतन है उसी का भजन करो फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो विद्वान जन हैं वे ईश्वर के सदृश पक्षपात से रहित और धर्म मार्ग में निवास करते हुए परमेश्वर का भजन करें भावार्थ हे मनुष्यों जो शुद्ध खाने और पीने योग्य पदार्थ का सेवन करता है वायु के सदृश बलिष्ठ और ईश्वर के सदृश पक्षपात से रहित होकर न्याय की अपेक्षा से विपरीत दशा को प्राप्त हुए को मारने वाला हो उसी को राजा मानो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य अपने प्रकाश से समीप में वर्तमान पदार्थों को प्रकाशित करके रात्रि का निवारण करता है वैसे ही उत्तम गुणों को प्रकाशित करके अज्ञान अंधकार का निवारण करिए अन्न आदि देने वाले प्रशंसनीय होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो अन्न आदिकों से अत्यंत आनंद देने वाले मनुष्यों में उत्तम मनुष्य संपूर्ण संसार को उत्तम बुद्धि युक्त करते हैं वे सत्कार करने के योग्य होते हैं अव विद्वानों के गुणों को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों चोरी और चोर के संग और अन्याय से पाप के आचरण का त्याग करके और सुख को प्राप्त होकर 100 वर्ष युक्त होवो इस सुक्त में अग्नि ईश्वर और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह चौथा सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ अब सात ऋचा वाले पंचम सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को क्या ग्रहण करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों आप लोगों को चाहिए कि जो पक्षपात से रहित वाद युक्त द्रोह से रहित और बुद्धिमानों के संग का सेवन करने वाले और बहुत विद्वानों से आदर किए गए और ब्रह्मचर्य से पूर्ण युवा अवस्था वाले विद्वान हों उन्हीं का उपदेश ग्रहण करें मनुष्यों को किससे होने पर क्या प्राप्त होना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ राजा के रक्षक रहने पर ही प्रजा जन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते और ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सुख युक्त होते हैं भावार्थ वही राजा होने को योग्य होवे जो राज विद्या को अच्छे प्रकार जाने फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो आप लोगों से याचना करें उस सुपात्र के लिए यथा शक्ति दान करिए और जो पीड़ा देवे उसको पीड़ित करो और तपस्वी होकर धर्म का ही आचरण करो भावार्थ जो प्रशंसित कर्म और गुणों के सहित जन इस संसार में प्रयत्न करते हैं वे विद्या यश और धन से युक्त होकर संसार में प्रसिद्ध होते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो विद्वान और ईश्वर से प्रेरित हुए शीघ्र आलस्य का त्याग करके दिन रात धर्म अर्थ और मोक्ष की सिद्ध के लिए प्रयत्न करते हैं वे योग्य होकर दुखों को बाधत करते हैं मनुष्यों को किसके संग क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि हम लोग यथार्थ वक्ता जन के उपदेश से इच्छा की सिद्ध बहुत धन वीर पुरुषों और नहीं नष्ट होने वाले यश को प्राप्त हों इस सुक्त में अग्नि और विद्वान के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह पांचवा सुक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ अब सात ऋचा वाले छठे सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में अब मनुष्यों को संतान किस प्रकार उत्पन्न करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों आप लोग ब्रह्मचर्य से बलिश्ट होकर संतानों को उत्पन्न करो जिससे रोग रहित बल युक्त और उत्तम स्वभाव युक्त संतान होकर आप लोगों को निरंतर सुख युक्त करें फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावारथ हे विद्वन जो आप अंग और उपांग के सहित बिजली की विद्या को जाने तो बहुत सुख को प्राप्त होवें भावारथ हे मनुष्यों जो बिजली के सदृश पवित्र दुष्टों में क्रोध करने वाले श्रेष्ठों के साथ मेल करने और नवीन नवीन विद्या को प्राप्त होने वाले होवें वे सब स्थानों में विचरते हुए अन्यों को जनावें, भावार्थ मनुस्यों को चाहिए कि अपने समीप में पवित्र और यथाव द्वक्ता पुरुषों की सदा रच्छा करें, अथुमा आप भी उनका संग करें। फिर मनुष्यों को कैसा बर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमावाचक रूपक उपमा अलंकार है जो मनुष्य धर्म से पतित न होकर धार्मिकों में शांत और दुष्टों में अग्नि के सदृश भयंकर होते हैं वे ही बलवान गिने जाते हैं मनुष्यों को किसके सदृश क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो प्रेम से मित्र होकर जैसे सूर्य अंधकार को वैसे भयों को दूर करके संग्रामों को जीतते हैं वे प्रतिष्ठित होते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य अद्भुत गुण कर्म और स्वभावों का स्वीकार करके तथा अन्य जनों को ग्रहण करा के धनाढ्य कराते हैं वे अद्भुत स्तुति वाले होते हैं इस सुक्त में अग्नि तथा विद्वान के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह छठा सुक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ अब सात ऋचा वाले सातवें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से मनुष्यों को कैसा अग्नि जानना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य परमात्मा के सद्रिश न्यायकारी होकर तथा अगने के सद्रिश विद्या और विने से प्रकाशित हुए चक्रवर्तित को प्राप्त होते हैं, वे सब को सुख देने को योग्य होते हैं, भावार्थ। जो मनुष्य व्याप्त और संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के करने वाले अग्नि को अच्छे प्रकार जानकर वाहनों को प्रकट करते हैं वे कार्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं भावार्थ वही राजा होने को योग्य है जिसके संग से दुष्ट जन भी श्रेष्ठ कायर भी शूरवीर और कृपण भी दाता होते हैं अब द्वितीय जन्म के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य माता और पिता से जन्म को प्राप्त होकर आठवें वर्ष से प्रारंभ करके आचार्य से विद्या के ग्रहण से द्वितीय जन्म को प्राप्त होते हैं वे स्तुति करने योग्य हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करने को समर्थ होते हैं फिर मनुष्य को क्या प्राप्त करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ जो मनुष्य दूसरे विद्या रूप जन्म को प्राप्त होवे तो उनके सफल कर्म होते हैं ऐसा जानना चाहिए फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य जन परमेश्वर से रचे गए पक्षियों के सदृश अंतरिक्ष में चलते हुए लोगों और उनकी गति को बुद्ध से विशेष करके जाने वह विद्वानों के मस्तक के सदृश प्रशंसा करने योग्य होता है फिर जगदीश्वर कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिस जगदीश्वर ने संपूर्ण लोक निर्मित किए हैं तथा जो सबका रक्षक है उसकी सब उपासना करें